ओम गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरु साक्षा परम ब्रह्मा तस्म श्री गुरव नम ओं शांति शांति हे अब तक हम लोगों ने आत्मबोध के उन्नीसवें श्लोक तक विचार किया इस श्लोक में भगवान भाष्यकार जी ने ये बता दिया आत्मा में जो क्रिया हो रहे इंद्रियों के द्वारा आरोपित है जैसा बादल दौड़ने से चंद्रमा दौड़ता है ऐसा आरोप किया जाता है वास्तव में नहीं वैसा आगे बता रहे बीसवें श्लोक में जैसा सूर्य का प्रकाश का आश्रय लेकर सारी क्रिया प्रवृत्त होती है वैसे ही चैतन्य आत्मा का आश्रय लेकर सारे इंद्रिया प्रवृत्त होती है ये बताने जा रहे आगे के श्लोक में आत्म चैतन्य मश्रित दे मनोधिया स्व्यु वर्तन्ते सूरियालोक यहाँ यु सूरियालोक यकीयातंते स्व... स्व्यु स्वीया सूर्य प्रकाश का आश्रय लेकर मनुष्य स्वकीय मतलब अपने अपने क्रिया में प्रवृत्त होते हैं इसे बड़े स्वकीय वर्तनते यथा तथा वैस ही चैतन्य आत्म का आश्रय लेकर शरीर इंद्रिया मन और बुद्धि अपने अपने व्यापार में प्रवृत्त होते स्वतः उनमें सामर्थ्य ना होने पर उस आत्मा के सत्ता के द्वारा हो जैसा बिजली के सामर्थ्य को लेकर सारे यंत्र है कूलर रहे ए सी है अन्य अन्य अन्य जो भी लट्टू है ट्यूबलेट सब अपने अपने कार्य करने लगते वैसे ही आत्मा के सामर्थ्य से सारे इंद्रिया कार्य करते तात्पर्य यह है जैसा सूर्य भला तथा जबरदस्त क्रिया में किसी भी जीव को प्रवृत्त नहीं करता पर यह बात भी सत्य है कि सूर्य के प्रकाश के बिना अंधेरे में किसी भी प्राणी कोई कार्य में प्रवृत्त नहीं हो सकता है क्योंकि यदि हो भी गया वो दुख कारक हो जाएगा तो सूर्य के प्रकाश से उपलक्ष्य जो भी प्रकाश से ही सारा कार्य करता है बिना प्रकाश नहीं होगा सूर्य का प्रकाश प्राप्त कर सभी जीव सभी प्राणी अपने अपने उचित क्रिया में प्रवृत्त होते हैं जैसे सूबे की चिड़िया उठ करके चल जाती किंतु मनुष्य एक ऐसा जीव है सूर्य उदय होने पर भी सोता है सारे चिड़िया दुष्ट है कौवा वो भी उड़ जाता है काव काव करते, किंतु तो मनुष्य घर घर करके सोते रहता है कितना अनर्थ है स्पष्ट बता दिया नीति शास्त्र में सूर्योदय और सूर्यास्त में जो कोई सोता है विष्णु रपी विष्णु को भी लक्ष्मी त्याग देती है ऐसा कहा दिया तो कहने का मतलब सारे प्राणी अपने अपने उचित क्रिया में सूर्य उदय के बाद प्रभुत्व अतः सूर्य अपने आलोक की अतः प्रकाश की सत्ता मात्र से सभी का प्रेरक बन जाता है अतः प्रेरणा कर देता है ठीक इसी प्रकार अचेतन है शरीर जड़ है परिचिन्न है इंद्रिया भी है मन और बुद्धि सब अचेतन है चेतन आत्मा का आश्रय के बिना प्रवृत्ति संभव नहीं है अतः आत्मा चैतन्य की सत्ता एवं उसकी स्फूर्ति है उसको प्राप्त कर सारे इंद्रिया अपने अपने कार्य में प्रवृत्त होते सूर्य के समान सूर्य के भांति आत्मा आत्मचैतन्य भी अपने सत्ता स्फूर्ति मात्र से ही देहादि का प्रेरक है ऐसा माना जाता है अन्य कोई ऐसा कोई मालिक अपना सेवक को प्रवृत्त करवाता है ऐसा नहीं सबल तो ब्रह्म अर्थात माया विशिष्ट ब्रह्मा माया द्वारा चराचर जगत का प्रेरक कहा जाता है केवल प्रेरक नहीं उत्पादक ही मानता है किंतु तो शुद्ध ब्रह्मा में प्रेरकता तथा नियमकता उसकी अपेक्षा विलक्षणी है इसलिए आचार्य भगवतपाद सूर्यलोक के समान आत्मचेतन्य का आश्रय लेकर देह इंद्रिया आदि की प्रवृत्ति अपने उचित कर्म में बतलाती हैं। इस परिस्थिति में सांख्यों को भ्रम हो जाता है और वे प्रकृति तथा उसके परिणाम महदादि का स्वतंत्र प्रवृत्त होना मानते प्रकृति स्वतंत्र करते पुरुष उदासीन है केवल भोक्ता मात्र है कर्ता नहीं एवं प्रकृति करता है और पुरुष को भोग दिलवाती है और मोक्षा भी ऐसा मानते हैं किंतु ये ठीक नहीं है ये अनुचित है श्रुति विरुद्ध है ये अनुचित है क्योंकि वे लोग ये आध्यात्मिक रहस्य को पूर्णताया नहीं मान जानते हैं कारण कि सांख्यों को ऐसा भ्रम होता है ना ठीक ना जानने से जिसका निराकरण इस श्लोक के द्वारा आचार्य शंकरजी ने किया प्रकृति भी आपकी जड़ है वो प्रवृत्ति यदि हो रहा है उस परमात्मा के द्वारा स्वतः प्रकृति नहीं कर सकती ये भी भगवान ने गीता में भी मयाध्यक्षेण प्रकृति सूय चे सचरा चरा करके तो इस प्रकार ये सिद्ध होता है आत्मा के सत्य के द्वारा ही सब सत्यवान होकर चेतन जैसा कार्य करते हैं यही बता रहे इसलिए हम जड़ नहीं है चेतन है उस आत्मा का अनुसंधान करना है। ओम शांति शांति शांति शांति